मैं सन्यास तो लेना चाहता हूं पर संसार से बहुत भयभीत हूं सन्यास लेने से मेरे चारों ओर जो बबंडर उठेगा उसे मैं झेल पाऊंगा या नहीं आप आश्वस्त करें सन्यास का अर्थ है असुरक्षा में उतरना सन्यास का अर्थ है अज्ञात में चरण रखना